तम प्रमेयमनखम मेरा कर्ण कर्णिकव्रतवास कनक कपिश पूज्य प्रतस्मणीय श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणार में साष्टांग प्रणाम परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्री, श्री शांतात्मानंद जी महाराज समादरणीय झुंझुनवाला जी आदरणीय बत्रा जी भाई जी कानोड़िया जी उपस्थित शतसंग प्रेमी सज्जनों हम सभी लोग पुनः नव योगेश्वर का जो पावन संवाद है जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य कर्म सभी का विवेचन है यह प्रसंग थोड़ा विचार प्रधान है जीवन में साधना का स्वरूप क्या है साधना कैसे करें जिससे जीवन में सफलता मिले और उसके साथ साथ हमारी साधना का परिणाम क्या होना चाहिए रिजल्ट क्या होना चाहिए ये का वर्णन है कल हम सभी लोग चर्चा कर रहे थे अगर हमारे जीवन में ईश्वर की अनुभूति सर्वत्र नहीं हो रही तो हम अपने जीवन को चार विभागों में बांटें साधना काल में जीवन काल में प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा भगवान के प्रति प्रेम हुए भक्तों के प्रति मित्रता हुए दीन दुखियों की सेवा हुए और विरोधियों के उपेक्षा हुए तीन की चर्चा कल हम लोग कर चुके हैं प्रेम मैत्री और कृपा चौथा शेष था उपेक्षा क्योंकि हम कितना भी अच्छा काम करें शब की भलाई का काम करें तो भी यह सृष्टि ऐसी बनी है कि अकारण आपका कोई ना कोई विरोधी खड़ा हो जाएगा भगवान कृष्ण इससे नहीं बचे भगवान श्री राम नहीं बचे शंकराचार्य भगवान नहीं बचे बड़े बड़े महापुरुष नहीं बचे भगवान कृष्ण को तो शिष्यपाल कारण ही गाली देता था उन्होंने क्या बिगाड़ा था उनके बुआ का ही बेटा था और रुक्मी जो रुक्मणी का बड़ा भाई वो भगवान कृष्ण से बिना कारण दुश्मनी मानता था वो जो रोटी राम बाबा कहते थे कि हमारा तो किसी से विरोध नहीं है लेकिन हमारे दो विरोधी हैं बड़े विनोद में बोलते थे उनसे किसी ने पूछा कौन कौन महाराज बोले एक तो हम गोरक्षा के लिए बोलते हैं तो जो गोबध के पक्ष पाती हैं वो हमारे विरोधी और दूसरे बोले ये लाल कपड़े वाले कुछ लोग हमारे विरोधी संन्यास धर्म वाले हमने कहा महाराज लाल कपड़े वाले क्यों विरोधी इनसे आपका क्या लेना देना इनका क्या विरोध है बाबा का एक तकिया कलाम था दयालु बोले दयालु जब तक ये शरीर है तो कहीं ना कहीं तो रहेगा जहां इसका प्रारब्ध होगा अन्य जल होगा वो अन्न जल बोलते थे अन्न जल जहाँ होगा प्रारब्ध होगा कहीं ना कहीं तो रहेगा और बोले हम संन्यास धर्म का पालन करते हैं प्रवचन एक घंटा रोज शाम को करते थे तो बोले प्रायः श्रद्धालु भक्त हमारे पास आने लग जाते पहले से वहां जो महात्मा रहते हैं उनके भक्त कम हो जाते वो हमारे विरोधी हो जाते ये बाबा यहाँ क्यों आ गया आ। ये बाबा के आने से हमारे भक्त उनके पास चले गए तो बोले जो लाल कपड़े वाले विरोधी हैं उनका और कुछ कारण नहीं उनका कारण है जेलस प्रतिष्ठा कहने का अर्थ क्या है कि बाबा कहते थे कि आप किसी का कुछ करो कि ना करो लेकिन तुम्हारा कोई विरोधी नहीं होगा ये आशा कभी जीवन में नहीं रखना भक्त का भी होता है संत का भी होता है अच्छा बताओ प्रहलाद जी ने किसी का क्या बिगाड़ा था प्रहलाद जी जैसे ज्ञानी भक्त प्रहलाद जी जैसे व्यक्ति प्रहलाद जी जैसा बेटा आज किसी को मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए लेकिन दूसरे को छोड़ो उनका पिता ही उनका विरोधी सबसे बड़ा विरोधी तो वही था मीराबाई ने किसी का क्या बिगाड़ा था उनके इतने विरोधी हो गए हा? और कोई भी संत हो उनके विरोधी प्राय हो ही जाते संत हो भक्त हो ईर्षा के कारण या कई अनेक कारण उसके होते तो विरोधी के प्रति हमारी क्या भावना रहनी चाहिए बोले उपेक्षा उपेक्षा माने ना उससे मित्रता करो ना उससे शत्रुता करो बोले क्यों ये भक्त के जीवन में विरोधी क्यों भगवान बनाते हैं क्यों भेजते बोले जब भक्त की साधना की गति थोड़ा कम हो जाती है ना, तो भगवान विरोधी भेज देते जब विरोधी जीवन में आ जाता है तो साधना थोड़ा बढ़ जाती है आ? जब ज्यादा कोई विरोध करे समस्या आ जाए तब नाम जब ज्यादा होता है होता कि नहीं तब भगवान की पूजा ज्यादा होती है तब बिहारी जी के लिए दौड़ ज्यादा लगाते लोग कल ही मैं कहीं गया था तो चर्चा चल रही थी आजकल वृंदावन में शनिवार रविवार जाम लग जाता है एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज आपका क्या मानना है लोगों में श्रद्धा बढ़ी है मैंने कहा श्रद्धा भी बढ़ी है लेकिन मैंने कहा तनाव भी बढ़ा है श्रद्धा से भी जा रहे हैं लेकिन बहुत लोग तो तनाव से जा रहे है अगर तीन दिन की छुट्टी हो जाए एक साथ शनिवार रविवार तो होता ही अगर शुक्रवार मिल जाए या सोमवार मिल जाए तो आधी दिल्ली खाली हो जाती है हाँ ऐसा भागते हैं ऐसा भागते हैं घरों से जैसे जेल से और कोई वृंदावन जा रहा है कोई मथुरा जा रहा है कोई हरिद्वार जा रहा है और नहीं बना तो कोई ताजमहल देखने जा रहा है घर में नहीं रहेंगे छुट्टी का दिन है तो आराम नहीं करेंगे हाँ और ज्यादा व्यस्तता कर लेंगे ऐसा भागते ऐसा भागते तो ज्यादा लोग तो एक महात्मा ने कहा ज्यादा लोग रोड पे रहते हैं घर पे कम लोग रहते हैं रोड पे रोड पे माने गाड़ियों में हां इधर से उधर इधर से इधर इधर इतना ट्रैफिक जाम आज हम लोगों ने सोचा था शनिवार है ट्रैफिक कम मिलेगा आज भी बहुत ट्रैफिक मिला तो हम लोग तो सोचे थे छह बजे आ जाएंगे लेकिन सवा छह बजे पहुंचे 15 मिनट एक्स्ट्रा लग गया तो ये जो व्यक्ति के भागदौड़ है ना यह भागदौड़ का कारण श्रद्धा तो है ही लेकिन उससे ज्यादा है तनाव तनाव जो बढ़ा है जीवन में सॉल्यूशन खोज रहा है शांति कहाँ मिले हाँ रश कहां मिले आनंद कहा मिले लेकिन वो व्यवस्थित चित्त नहीं है वृंदावन भी जाएंगे तो भागे भागे जाएंगे धक्का मुक्का दे करके बांके बिहारी का दर्शन करेंगे फिर बाहर जाके लस्सी पिएंगे टिकिया खाएंगे पकौड़ी खाएंगे और भागे भागे दिल्ली आ जाएंगे उससे क्या तनाव दूर होने वाला है अगर वृंदावन भी जाना है तो थोड़ा समय लेके जाओ हाँ आश्रम में आएंगे श्री कृष्ण आश्रम में आएंगे भागे भाग्य आएंगे भागे भागे जाएंगे आना है तो यहां करके बैठो शांति से जब करो पूज परमह महाराज के मंदिर में आप खाली प्रवेश ही करें प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे यहां शांति का परमाणु फैले हुए आप थोड़ा आएं तो आपको तो वृंदावन जाने की भी जरूरत नहीं है हाँ ये महापुरुषों की कृपा दिल्ली के बीच में इतनी व्यस्त जगह में इतना सुंदर आश्रम और इतनी सुंदर व्यवस्था ये दिल्ली वालों के लिए वरदान है आप यहां आकर के उसका अनुभव कर सकते हैं जो तीर्थों में करते और शास्त्र में लिखा है कि तीर्थ बोलते किसको हैं बोले जहां संत रहते संत ना हुए तो तीर्थ का तीर्थत्व तो चला जाता है और संत कहीं किसी गांव या जंगल में भी रहने लग जाए तो गांव और जंगल भी तीर्थ बन जाता है तीर्थी कुरुंत तीर्थानी साधु के लिए लिखा है न तीर्थानी अतीर्थानी तीर्थानी तीर्था तीर्था तीर्था तीर्था तीर्थी तीर्थी कुरुंती जो तीर्थ नहीं है उनको भी तीर्थ बना दे उसका नाम साधु होता है संत होता है अच्छा आप लोग इतने जगह प्रवचन सुनने जाते होंगे चलो यही बता दो इस हाल में जब आप आते हैं इस हाल में जब बैठते यहां ऐसी शांति का अनुभव होता है कि मेरे को तो नहीं लगता कि दिल्ली के किसी हाल में ऐसा होता होगा कोई भी हाल हो कैसा भी सत्सं इस हाल में और कोई प्रवृत्ति नहीं होती है और कोई काम अद प्रवृत्ति या किसी को देना या किसी का कार्यक्रम कराना संभव नहीं किसी भी हालत में संभव नहीं यहां होगी तो भगवत चर्चा होगी अन्यथा नहीं होगी ये परमाणुओं का प्रभाव तो अभिप्राय तो विरोधी प्रश्न चल रहा था ये विरोधी भगवान क्यों भेजते विरोधी है? भेजते हैं जब हमारी साधना कम होने लग जाती है साधना जैसे बढ़े क्योंकि ये मध्यम भक्त के लिए उत्तम भक्त के लिए नहीं मध्यम भक्त के लिए और उससे होता क्या है और बढ़ता है एक बार मैं जब वृंदावन में था विद्यार्थी था तो वहां पर महाराज एक आए थे सज्जन बनारस से दर्शन करने के लिए मेरे कौन के साथ भेजा गया नंदगांव बरसाना गोकुल दर्शन कराने के लिए और जो सज्जन थे उनका बाईपास हो रखा था नंदगांव में लगभग सौ सीढ़ी डॉक्टर ने मना किया था कि एक साथ सीढ़ी नहीं चढ़ना धीरे धीरे चढ़ना दस चढ़ना फिर दस चढ़ना और वो महाराज जैसे हम लोग नंदगांव पहुंचे गाड़ी खड़ी हुई और गाड़ी खड़ी हो तो फिर तो पंडे लोग लग जाएंगे बिना गाड़ी के जाओ तो तो उतना नहीं लगेंगे गाड़ी अगर खड़ी हुई पंडे लोग आ गए अः महाराज ओ खेमका जी उनका नाम था सरनेम खेमका था अः बोले महाराज अपने पिताजी का नाम बताओ अपने दादाजी का नाम बताओ हम आपके पंडे हम आपके पंडे हम आपके पंडे सात आठ पंडे पीछे लग गए ओ खेमका जी भी बड़े पक्के हो बताओ नहीं अब सबसे आगे खेमका जी उनके पीछे सात आठ पंडे उनके पीछे में अब मैं तो साधु बेश में था पंडे लोग मेरे से कुछ पूछ ही नहीं जानते थे अपने ही पंडा आए <laughs> इससे क्या मिलने वाला तो आगे आगे खेमका जी पीछे पीछे पंडे उनके पीछे में मैं सुन रहा हूं मैं भी चल क्योंकि मेरी ड्यूटी थी उनको घुमाने की ओ खेमका जी सारी सीढ़ी चढ़ गए उनको बताया नहीं उनको ध्यान ही नहीं रहा कि रुक रुक के चढ़ना वो सब चढ़ गए दर्शन करके अंत में बताना ही पड़ा कुछ दक्षिणा उनको देनी पड़ी जब नंदगांव से हम लोग बरसाना जा रहे थे तो खेमका जी ने कहा कि स्वामी जी आज एक विलक्षण अनुभूति हुई तो मैं सोचा कुछ ठाकुर जी का अनुभव हुआ होगा दर्शन हुआ होगा मैंने कहा क्या अनुभूति हुई बताइए बोले अगर ये पंडे नहीं होते तो मैं इतनी जल्दी सौ सीढ़ी कभी नहीं चढ़ पाता ये पंडो ने दौड़ा के सीढ़ी चढ़ा दिया मैं भूल ही गया कि मेरे को रुक रुक के चढ़ना है डॉक्टर ने मना किया तो विरोध जब आवे तो समझ लेना ठाकुर जी ने तुम्हारे पीछे किसको भेजा पंडो को भेजा है <laughs> जैसे तुम्हारी दौड़ बढ़ जाए तुम्हारी गति बढ़ जाए हा भगवान की साधना तुम्हारी बढ़ जाए तो इसीलिए लिखा है विरोधी की उपेक्षा और बहुत ज्यादा हाँ आदर्शवादी मत बन जाना अरे भाई सब में ही तो भगवान है सब में भगवान है तो विरोधी से भी मित्रता कर ले नहीं विरोधी के अंदर जब तक तुमको भगवान दिखने न लग जाए तब तक मित्रता मत करना जब तक दुष्ट दुष्ट के रूप में दिखाई दे रहा है तब तक उससे उदासीन रहना भगवान है लेकिन हमको दिखाई दे रहा है क्या हमारी यात्रा वहीं से प्रारंभ होगी जहां पर हमारी स्वयं की स्थिति हमारे गुरु जैसे एक बार किसी ने पूछा देखो ये बड़े बड़े कन्फ्यूजन होते हैं इन विषयों में कह दिया गया सब में भगवान है तब तो महाराज गुरु जैसे से किसी ने पूछा एक बार बोले महाराज आप कहते सब में भगवान है तो अगर चोर घर में घुस जाए तो क्या करें उसमें भी तो भगवान है तो उसको भगवान मान के पूजा करें या क्या करें अब गुरु जी तो बड़े सुलझे हुए थे गुरु जी ने कहा देखो जब भगवान चोर बन के आवे ना तो उनको पुलिस में जाने का मन होता है तब वो चोर तब वो चोर बन के आते तो उनको पकड़ के पुलिस में दे दो जब उनको पूजा कराने का मन होगा तो साधु बन के आएंगे तब उनकी पूजा करो तो ये महाराज आप समाधान नहीं कंफ्यूज हो जाएगा व्यक्ति भाई तुमको जब भग, चोर के अंदर भगवान दिखने लग जाएंगे तब ये प्रश्न खत्म हो जाएगा कि क्या करें चोर के अंदर ईश्वर दिखने लग जाएगा तब ये प्रश्न ही नहीं उठेगा कि क्या करें जब चोर आवे अरे भगवान देखेगा तो प्रश्न कहां से खड़ा होगा जब तक चोर दिख रहा है तब तक व्यवहारिक दशा में उससे उदासीन रहो जो दुष्ट है आपका शत्रु है अकार आपका विरोध कर रहा है उसकी क्या करें उपेक्षा उपेक्षा माने न शत्रुता और न मित्रता मित्रता करोगे तो अपने ढंग से चलाना चाहेगा नहीं चलोगे तो फिर परेशान करेगा शत्रुता करोगे तो कहीं ना कहीं तुमको फंसा देगा उसका रोज का काम वो तो जानता है दस मुकदमे मेरे चल रहे हैं एक और सही साधु का तो एक भी नहीं चल रहा है साधु तो फंस जाएगा उसमें तो साधक को गंगा जी की धारा चलती है ना गोमुख से और आप गोमुख गंगोत्री अगर गए होंगे बहुत लोग गए होंगे बड़ी बड़ी चट्टान गंगा जी की धारा चट्टान से कभी दाहिने होके निकल जाती कभी बाय होके निकल जाती टकराती नहीं हहा बड़ी चट्टान हुई पूरा रास्ता रोक दिया तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऊपर से निकल जाती है यह नहीं कहती गंगा जी कि मैं इस चट्टान को रास्ते से हटा के मानूंगी तब आगे बढ़ूंगी अगर वो गंगा जी सारी चट्टानों को हटाने में लग जाती तो गंगा सागर पहुंचने में उनको सफलता नहीं मिलती गंगा जी माने साधक तुम्हारा जब कोई विरोधी आवे आ, देखो आ, कभी दाहिने से निकल जाओ कभी बाए से निकल जाओ अगर उससे भी न हुए तो अपनी आकृति थोड़ा बड़ी कर लो जैसे हनुमान जी के सामने सुरसा आ गई जब वो लंका जा रहे थे सुरसा ने मुख बढ़ाया तो हनुमान जी ने उसने दुगना कर दिया और बढ़ाया तो उसका दुगना कर दिया और बढ़ाया तो उसका दुगना कर दिया सुरसा ने जब 100 योजन का मुख बना लिया 100 योजन और 100 योजन का ही सागर था कल्पना करें कितना विशाल मुख बना लिया सुरसा ने सौ योजन का सागर था मैंने बारह किलोमीटर जिसको पार करना था और उतने ही बड़ा उसने मुख बना लिया अब हनुमान जी चाहते तो उससे दुगना बना सकते थे लेकिन फिर तो इसी में लग जाते जानकी जी का काम तो नहीं होता हनुमान जी सोचे इतना बड़ा मुख बना लिया है कि छोटा करने में बहुत टाइम लगेगा अपने छोटे बन जाओ इसके मुख के अंदर चले जाओ घूम फिर के बाहर आ जाओ कि मैं तो आपके मुख में गया था आपने खाया ही नहीं तो मैं क्या करूँगा हनुमान जी तुरंत तुरंत पवन सुत तुरंत छोटे बन गए सुरसा के मुख के अंदर से घूम के बाहर आ गए प्रणाम कर लिया माता जी जाऊ तो में चला गया था। आपने खाया ही नहीं। देती। मैं समझ शक्ति भी, है और भी है। जोश और होश जो पुराने लोग कहते थे दोनों होगा तो व्यक्ति को सफलता मिलेगी तो अगर जीवन में को हमको व्यवस्थित करना है तो फिर चारों सूत्र याद कर ले जीवन में क्या करें प्रेम किससे करें ईश्वर से मित्रता किससे करें भक्तों से दीन दुखियों की सेवा करें दया करें अगर हमको भगवान ने संपत्ति दी है बुद्धि दी है तो हमारा कर्तव्य है और वास्तविक जो नारायण की सेवा है वो दीन दुखियों की सेवा है जो वास्तविक नारायण की सेवा उस रूप में वो तुम्हारी सेवा की अपेक्षा करते और अगर जो विरोधी है अकार तुम्हारा विरोध करते हैं और आप करके देखना थोड़ा हा? थोड़ा भगवान पे छोड़ के देखना आपकी साधना भी बढ़ेगी और भगवान उस विरोधी को ऐसे विरोधी से मिला देंगे कि वो आपस में ही निपट लेंगे दोनों तुम्हारी साधना आगे बढ़ जाएगी करके देखना एक दृष्टांत सुनाते थे पूज रोटी बाबा बोले कि एक पक्षी पेड़ पे बैठा था दृष्टांत बड़ा सुंदर है समझने लायक है एक पक्षी पेड़ पे बैठा था और उस पक्षी को खाने के लिए बाज बाज पक्षी जानते हैं ना जो बाज़ पक्षी है वो ऊपर से निशाना लगा रहा था कि इस चिड़िया को पकड़ के खा जाऊं और नीचे से एक बहेलिया वो धनुष बाण लिए हुए पक्षी को मारने के लिए नीचे से निशाना लगा रहा था उस पक्षी को मारने वाले दो लोग तैयार हैं हा ऊपर से बाझ नीचे से बहेलिया लेकिन उस पक्षी को अभी जाना नहीं था उसकी मौत नहीं थी भगवान ने कैसे बचाया मालूम ओ बहेलिये के पैर में सर्प ने आके काट लिया सर्प ने जैसे डस लिया वो छटपटाया घबड़ाने से उसका जो बाण था धनुष से छूट गया वो बाण का निशाना अलग हो गया वो जा करके वो बाज को लग गया इधर बहेलिया मर गया उधर बाज मर गया जो पक्षी बैठा था वो निश्चिंत होकर उड़ गया ये है तरीका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि भगवान के पास कितने उपाय राधा जी महाराज एक महापुरुष हुए गोरखपुर में, में सत्संग सुधा नाम की उनके एक पुस्तक है उन्होंने तो लिखा है उसमें बोले जिस समस्या का हमको एक समाधान दिखाई नहीं देता उसी समस्या के कम से कम सौ समाधान हमारे ईश्वर के पास है हमारे ठाकुर के पास एक बार छोड़ के तो देखें ऐसे ऐसे समाधान निकलते हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते कि यह भी इसका समाधान हो सकता था और जिस व्यक्ति से कोई आशा नहीं होती उस व्यक्ति से काम होता हाँ जिनसे आशा होती है उनसे होता ही नहीं ये ईश्वरी संविधान तुम्हारा जो विरोधी हैं उनसे न शत्रुता करें और न मित्रता करें ये चार उपाय हो गए अब किसी ने प्रश्न कर दिया कि महाराज ये चारों उपाय हमसे नहीं होते ईश्वर से प्रेम भक्तों से मित्रता दिन दुखियों की सेवा विरोधी को उपेक्षा अगर ये भी न हुए तो क्या करें? तो बोले कम से कम नियम से आ, वो भी न हुए देखो कितना सरल करते जा रहे वो भी न हुए तो कम से कम नियम से दो घंटा भगवान की पूजा में रोज दो वही लिखा है अगले श्लोक में कहते हैं हरि नाम के योगेश्वर अर्चाया मे वे पूजा यह श्रद्ध ये हे नद भक्त सुचान्य सु सभक्त प्राकृत स्मृत अर्चाया में अर्चा विग्रह ओ तो भगवान का हो गुरुदेव का हो अर्चा विग्रह माने जिसकी हम पूजा करते बोले वहां श्रद्धा पूर्वक रोज नियम से पूजा करो लेकिन ध्यान रखना लिखा है नियम से और श्रद्धा पूर्वक हाँ, भगवान का स्वरूप है ऐसा मान के पूजा करना श्रद्धा माने भगवान मान के पूजा करना और अर्चा अर्चायाम अर्चा विग्रह माने साक्षात भगवान का स्वरूप है तो नियम से पूजा करना हाँ। यहां से प्रारंभ होगी साधना कितना सरल करके महर्षि व्यास ने लिखा है भागवत में बोले अगर वो पहले भगवान के दर्शन होने लग जाए वो तो उत्तम संभलता है सफलता है वो नहीं होता तो चार उपाय जो बताए गए उनका पालन करो वो भी नहीं होता है तो नियम से कम से कम और ये जो दो घंटा है ये भागवत में 25 से 50 साल की एज वालों के लिए दो घंटा 50 से ऊपर वालों के लिए ज्यादा है ये ध्यान रखना 50 से ऊपर वाले जितना ज्यादा बढ़ा सके वो उनकी इच्छा है उनका स्वभाव पच्चीस से पचास जो गृहस्थ आश्रम का सबसे व्यस्त समय होता है उसमें दो घंटा ईश्वर के लिए रोज देना जो तुम्हारे गुरु हो जो तुम्हारी साधना पद्धति हो नियम से देना हो सके तो एक समय देना रोज का समय साधना का एक रहे साधना का आसन अलग रहे साधना की माला अलग रहे साधना का समय एक रहे तुम्हारा गुरु एक रहे तुम्हारा मंत्र एक रहे और तुम्हारा आराध्य एक रहे ये परिवर्तन नहीं होना चाहिए और वो साधना का समय और ये सारी चीजें एक रखते हुए आप छह महीना से एक साल तक नियम से साधना करो अपने तो हर साल मिलते साल में एक बार यहां तो मिलना होता ही है दिल्ली में और जगह भी होता है बिरला मंदिर में हर साल होता है खेतान जी के यहां होता है लेकिन यहां तो मिलना होता ही साल में एक बार आप इतना नियम लेकर के दो घंटा रोज ईश्वर के लिए निकालने लग जाए और अगर परिवर्तन न हुए तो आप मेरे को पकड़ना मैं तो अगले साल फिर मिलूंगा लेकिन करना तो अपने को होगा थ्योरी कोई बता सकता है प्रवचन के माध्यम से पुस्तक के माध्यम से प्रैक्टिकल तभी होगा जब हम उसको फॉलो करेंगे करेंगे जो साधना का आसन है उसमें जब रोज बैठ के आप केवल साधना करेंगे वाइब्रेशन क्रिएट होंगे उस आसन पे भोजन नहीं करना चाहिए उस आसन पे अध्ययन नहीं करना चाहिए और उस आसन पे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बैठना चाहिए अपने गुरु के अतिरिक्त सदगुरु आ जाए तो ठीक है बाकी उसके अतिरिक्त दूसरा व्यक्ति नहीं बैठे जो माला आपकी होगी उसको गोमुखी के अंदर रखना चाहिए आ, गोमुखी गोमुखी जानते है? माला झोली जिससे उसके बाहर के वाइब्रेशन नहीं पड़े दूसरे व्यक्ति को उसको दर्शन नहीं हो उस माला में हा उसमें वाइब्रेशन उसमें परमाणु क्रिएट होते है आपके माला आपका आसन आपका समय आपका आराध्य आराध्य कई बार लोग बदलते रहते हैं और कई लोग तो कई आराध्यों की पूजा एक साथ करते हैं। उनसे अगर कहो तुम्हारे भगवान कौन से हैं तुम्हारे आराध्य कौन से इष्ट कौन से हैं बोले महाराज हम तो सबको मानते सबकी पूजा करते सम्मान सबका करो आराधना एक की करो जो साधना का तरीका है जो सबकी पूजा करते हैं समझ लेना वो ठीक ठीक पूजा किसी की नहीं करते उनसे कहो एक के क्यों नहीं करते हो फिर उनको डर लगता है बोले महाराज जितने भगवान बैठे हैं हमारे मंदिर में जिसकी नहीं करेंगे वो नाराज हो जाएंगे ये जो डर है ना जब तक गुरु परंपरा नहीं होती जब तक एक सदगुरु के द्वारा मार्गदर्शन नहीं होता है अरूर भगवानों को भी बैठा हम ही लोगों ने रामेश्वरम गए तो वहां से रामेश्वर जी ले आए जगन्नाथ जी गए तो वहां से जगन्नाथ जी ले आए द्वारिका गए तो द्वारिकाधीश को ले आए सब मंदिर में बैठाते जाते बाद में एक व्यक्ति ने कहा महाराज हमारी एक समस्या मैंने क्या क्या बोले हमारे मंदिर में भगवान बहुत हो गए मैंने कहा फिर अब बोले पूजा का उतना समय नहीं मिलता कि सबकी पूजा करूं तो बोले मैंने कहा तो ठीक है मत करो तो बोले डर लगता है जिसकी पूजा नहीं करूंगा वो नाराज हो जाएगा ये जो डर है हाँ ये बिना परंपरा के जो पूजा है ना उससे ज्यादा सफलता नहीं मिलती है। एक की पूजा करो आप कहेंगे भगवान एक ही भगवान अनेक रूप में बैठे आप गणपति की करो श्रीराम की करो श्री कृष्ण की करो भगवती की करो जिसको आपकी आराधना ठीक लगे जिसपे भाव बने एक की करो सम्मान सबका करो अपमान किसी का मत करो अरे तुलसीदास जी महाराज आए थे बांके बिहारी का दर्शन करने वृंदावन आप सब लोग वो घटना जानते हैं वहां के गोस्वामियों ने छेड़ दिया क्या रघुनाथ जी में कोई कमी आ गई क्या जो हमारे मुरली वाले के पास आ गए कुछ कमी आ गई कुछ जरूरत पड़ गई तुलसीदास जी को छेड़ दिया तुलसीदास जी ने कहा भाई अब तो निष्ठा का प्रश्न आ गया तुलसीदास जी ने कहा कहा कहो छवि आज की भले भले हो नाथ लेकिन तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाढ़ लो हाथ ह हाँ। से और वो मंदिर बना है आज भी वृंदावन में वो ज्ञान गुदड़ी में मंदिर बना है जहां श्री कृष्ण श्री राम का रूप धारण किए थे आज भी वो मंदिर बना है ज्ञान गुदड़ी में और जानते फिर क्या हुआ महाराज भगवान ने अपना जो मोर पंखे छिपा दिया बांसुरी छिपा दी कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के बान अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ अपने जन के कारण तुलसीदास जी के कारण श्री कृष्ण श्री राम के रूप में प्रकट हो गए तो अभिप्राय इस अर्थ यह नहीं है कि तुलसीदास जी महाराज श्री कृष्ण का अपमान करते नहीं ये निष्ठा है ये निष्ठा है निष्ठा में सम्मान सबका होगा आराधना अपने इष्ट की होगी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं क्या लिखते हैं प्रथम जो पद है विनय पत्रिका का गाये गणपति जगबन यह पहला पद विनय पत्रिका का महाराज गणेश जी की वंदना करते और गणेश जी की वंदना के अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं मांग तुलसीदास कर जोरे बस ही राम सी मानस तुलसीदास जी महाराज गणेश जी कहते हैं प्रभु कृपा करो कि हमारे हृदय में सीता श्री सीताराम जी का निवास हो तुलसीदास जी ने तो ये नहीं कहा कि गणेश जी नाराज हो जाएंगे क्योंकि गणेश जी की वंदना करके सीताराम जी को मांग रहे गणेश जी को नहीं मांग रहे नहीं अरे एक ही भगवान सब में बैठे हैं बल्कि गणेश जी प्रसन्न होंगे इनकी निष्ठा को देख करके हन इनकी निष्ठा को देख करके आप जानते हैं, उपमन्यु हुए उपमन्यु की कथा आप लोगों ने सुना होगा भगवान शंकर के भक्त थे भगवान शंकर की आराधना की बड़ी कठोर आराधना के भगवान शंकर थोड़ा महाराज मस्ती में रहते हैं ऐसे भगवान और थोड़ा परीक्षण करने के लिए इंद्र का वेश बना आ गए उपमन्यु के लिए मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूं उपमन्यु वरदान मांग लो क्या क्या चाहिए कौन हो तुम बोले इंद्र हूं स्वर्ग का राजा कुछ भी दे सकता हूं भगवान शंकर थे इंद्र का रूप बना के परीक्षा ले रहे थे मना कर दिया अपकीट पतंगो वेयम शंकर आज्ञा क्या विलक्षण बात कही यह साधना की पद्धति यह उपासना की पद्धति वो कहते हैं भगवान शंकर के आदेश से मैं कीड़ा मकोड़ा भी बनने को तैयार हूं इंद्र न तो इंद्र तो या दत्तम त्रैलोक मिकाई तेरा दिया हुआ त्रिलोकी मेरे को नहीं चाहिए अगर भगवान शंकर कीड़ा मकोड़ा बना देंगे तो भी मैं तैयार हूं वो तो भगवान शंकर ही थे इंद्र का वेश बदल करके भोले बाबा प्रकट हो गए इसका नाम है साधना इसका नाम है उपासना अच्छा एक बात बताओ इसको और हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल रूप में देखें आपका बेटा अगर उसको कोई जरूरत होए और वो पड़ोसी से मांगे आपसे ना मांगे आपको खुशी होगी कि नाराजगी होगी नाराजगी। क्या होगी नाराजगी, नाराजगी होगी अरे मेरा बेटा मेरे पड़ोसी से मांग रहा मेरा अपमान है लेकिन आपका बेटा सब कुछ मांगे आपसे और पड़ोसी का सम्मान करे अच्छा व्यवहार करे तब क्या होगा तब खुशी होगी मेरा बेटा कितना सभ्य है मांगता कभी किसी से कुछ नहीं है लेकिन सम्मान सब का करता है हा? ऐसे अगर हम राम जी के भक्त हैं और हम जगह जगह मांगने लग जाएं तो राम जी को लगेगा इसको मेरे पर पूरा भरोसा नहीं है तभी तो सब जगह जगह मांगता है कृष्ण जी के मंदिर में जाओ अगर राम भक्त है तो कृष्ण जी से प्रार्थना करो हमको राम जी के चरणों की निष्ठा दो प्रेम दो तुम्हारी व्यक्तिगत जो मांग है और राम जी के चरणों में ही रखो इसका नाम अनन्यता है इसका नाम उपासना है अन्यश्रयाणाम त्यागो अनन्यता अन्यता महाराज कहते हैं का त्याग तो जहां जाए उनसे ये वरदान मांगे हमारे आराध्य की निष्ठा दो हमारे आराध्य का प्रेम दो और जो चाहिए अपने आराध्य से मांगे लेकिन अनन्याता का अर्थ भी कई लोग गलत ढंग से लगा लेते हैं अन्यता का अर्थ लगा लेते हैं अपने आराध्य की पूजा और दूसरे का अपमान और वृंदावन की एक सत्य घटना है हमारे आश्रम में एक गोस्वामी जी आए श्री राधा वल्लभ जी महाराज के गोस्वामी थे राधा वल्लभ का मंदिर आप लोग जो गए होंगे बांके बिहारी के बगल में श्री राधा वल्लभ जी का थोड़ा संप्रदाय अलग है उपासना का बांके बिहारी का संप्रदाय थोड़ा अलग है राधा जी के गोस्वामी बड़े अच्छे महापुरुष थे और हमारे आश्रम में प्रवचन का महाराज जी का उत्सव चल रहा था उसमें आए थे अनन्न्यता पे बोल रहे थे अनन्याता और उन्होंने अपने जीवन के घटना बताई आप लोगों को मालूम है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम जो राधा वल्लभ जी के पक्के उपासक है ना वो बांके बिहारी का दर्शन करने नहीं जाते आप कल्पना कर सकते भगवान कृष्ण के ही दोनों रूप है राधा वल्लभ जी भी भगवान कृष्ण के रूप है बांके बिहारी भी, भी भगवान कृष्ण के रूप लेकिन आज भी राधा वल्लभ जी के जो कट्टर उपासक है वो बांके बिहारी का दर्शन करने नहीं जाते वो गोस्वामी जी राधा वल्लभ जी के भक्त थे उनको बाहर से ब्रज के बाहर से कोई उनके मेहमान आए थे उनको दर्शन कराने के लिए वो सब जगह जा रहे थे बाके बिहारी के मंदिर में गए तो अपने संबंधियों से कहा कि आप दर्शन करके आ जाओ मैं यहीं खड़ा हूं उनको जाना नहीं था अंदर उनके संबंधियों ने कहा कि आप यहां क्यों खड़े हमारे साथ आप भी चलिए आप भी दर्शन करिए उन्होंने थोड़ा बहाना किया बोले नहीं नहीं यहाँ जूता चप्पल चोरी बहुत होते आप जूता चप्पल यहां उतार दो उनके देख रहे रेख मैं करूंगा तुम लोग दर्शन करके आ जाओ और उनके संबंधियों ने कहा कि भाई हम जूता चप्पल जो रखाने वाला है पैसा लेके रखता उसके यहां रख देंगे आप चलो और उनको कहना पड़ा हम श्री राधा जी के अनन्य हैं हम बांके बिहारी का दर्शन करने नहीं जाते जब ये कहा तो एक एजुकेटेड सज्जन थे उनके जो संबंधी थे उन्होंने तुरंत उनको रिप्लाई दिया जवाब दिया बोले तुम राधा बल्लभ जी को छोड़ के जूता चप्पल के दर्शन कर सकते हो और बांके बिहारी का दर्शन नहीं कर सकते हो बोले हमारी तो आंख खुल गई उस दिन से वो बांके बिहारी जाने लग गए तो ये अनन्यता का अर्थ नहीं है ये दुराग्रह ये अनन्यता का अर्थ नहीं ध्यान रखना बहुत लोग साउथ में ऐसे महाराज भगवान विष्णु और भगवान सै और वैष्णों का बड़ा झगड़ा चलता था भगवान विष्णु के उपासक शंकर जी के यहाँ नहीं जाएंगे हाँ मैं अभी तिरुपति बालाजी में भागवत किया दो साल पहले तो वहां जब संकीर्तन किया तो वो जो मंदिर था वो कट्टर वैष्णव का था आश्रम जहां लोग रुके थे हमसे बोले महाराज यहां शंकर जी का कीर्तन मत कराना ने कहा क्यों बोले जिनके यहां रुके हैं वो कट्टर वैष्णव शंकर जी के विरोधी हाँ। मैंने नहीं कराया लेकिन मेरे को आश्चर्य हुआ शंकर जी का कीर्तन नहीं कह दिया हमको पहले से बता दिया गया बोले विरोध हो जाएगा सारा समाज खड़ा हो जाएगा तो ये अनन्यता नहीं है आ, ये अनन्यता के महाराज ना समझी न समझी तो प्राय। वास्तविक आराधना क्या है वास्तविक अनन्यता क्या है अपने आराध्य की आराधना करो और बाकी जितने रूप में भगवान हैं सबका सम्मान करो अगर उनके मंदिर में जाना है तुमसे आराध्य की भक्ति मांगो अपने आराध्य से अपने व्यक्तिगत जो अभिलाषा है कामना है उसको रखो लेकिन ये नियम से फिर मैं कह दू कई लोग कहते हैं महाराज माला जपने से क्या होता है ये पूजा पाठ करने से क्या होता है बहुत कुछ होता है ये जो दुनिया का व्यवहार करते हो इससे जब सब कुछ हो सकता है तो भगवान का पूजा पाठ तो सात्विक है आ, माला जपने से रस क्यों नहीं आएगा तमाकू बार बार खाते हो तो रस आने लग जाता है स्मोक बार बार करते हो तो रस आने लग जाता है ड्रिंक बार बार करते हो तो रस आने लग जाता है ए तामसी चीज अगर बार बार लेने से रसानुभूति करा सकती है तो भगवान का नाम तो चिन्ह है दिव्य है वो बार बार लेने से आनंद क्यों नहीं कराएगा लेकिन करो तो सही नियम से करना होगा नियम से करो करके देखो और मैं ज्यादा नहीं कहता हूं गृहस्थ के लिए दो घंटा आप कहेंगे दो घंटा तो बहुत है महाराज इतना समय कहां से निकालें तो फिर ठीक है मौज करो करो फिर महाराज शिकायत मत कि भगवान नहीं है भगवान नहीं मिलते हैं भगवान कुछ नहीं करते हैं अगर भगवान तुमको इतनी छूट दिए हैं कि 24 घंटे में 22 घंटा तुमको जो करना है करो केवल दो घंटा ईश्वर के लिए दे दो अगर वो दो घंटा भी हम नहीं दे सकते हैं, तो शिकायत करने का हमको कोई अधिकार नहीं बनता है आ? दो घंटा अगर हम नहीं देते और अगर देते हैं तो करके देखो और कोई अनुभव ना हो तो मैं फिर कहता हूं हम लोग हर साल मिलते आ? कहना से कि नहीं हो रहा है मैं बताऊंगा क्यों नहीं हो रहा है और कैसे होगा आपके जो गुरु हो उनसे पूछ के करना थोड़ा सिस्टम से करना आ? जब कैसे करना आसन कैसे लगाना प्राणायाम कैसे करना मनमानी ढंग से नहीं करना ओ तो महाराज हाँ माला चल रहा है इधर बातचीत भी चल रही उधर मोबाइल भी चल रहा है इधर बच्चों से बात भी चल रही ऐसे तो काम नहीं होता है तुम तो ऑफिस में बैठते हो बिजनेस के काम में बैठते हो तो सबको मना कर दे तो इस समय मैं किसी से बात नहीं करूँगा और भगवान के काम में बैठते हो तो हाँ सारा काम साथ, साथ चलता रहता है और कोई जरूरी काम आ जाए तो समझौता कहाँ होता है आ, उसी में समझौता होता है माला बाद में कर लेंगे पूजा बाद में कर लेंगे भगवान का ध्यान बाद में कल होता है कि नहीं होता बुरा मत मानिएगा और जिनका नहीं होता वो अच्छे लोग हैं उनको अनुभव होता होगा मैं तो हमेशा सुनाता हूं एक बार मैं किसी के घर में ठहरा हुआ था वो तो मंगलवार शनिवार सुंदरकांड का पाठ करते थे और सुंदरकांड का पाठ करते थे टेप रिकॉर्डर में सी लगा के साथ में बिजनेसमैन थे साथ में मोबाइल रखे हुए थे और जब सीडी लगा के करेंगे तो थोड़ा लय के साथ होता है पैंतालीस मिनट पचास मिनट लगेगा और बीच में कोई बिजनेस का कॉल आ गया उन्होंने टेप रिकॉर्ड को पॉच कर दिया और फ़ोन उठा के बात कर लिया पाँच सात मिनट बात किया बिजनेस के उसके बाद जब कॉल पूरा हो गया फिर टेप रिकॉर्ड चालू फिर सुंदरकांड चालू मैं बैठे बैठे दिख रहा था उन्हीं के घर में रुका हुआ था सुन्दरकांड करने के बाद वो प्रणाम करने आए तो मैंने व्यंग्य में कहा तुम्हारे जैसा साहसी व्यक्ति तो मैंने देखा नहीं अभी तक अब उसको समझ में नहीं आया बोले अभी तुम्हारा मैं पूजा करके आ रहा हूं अभी तो मैंने ऐसा कौन सा काम किया है जिसको आपने साहस देख लिया मैंने कहा हनुमान जी को पौज में तुम ही डाल सकते हो <laughs> आज तक हनुमान जी को पौज में कोई नहीं डाल सका <laughs> कोई नहीं रोक सका काल नेमी नहीं रोक सका रावण नहीं रोक सका एक तुम्ही को मैंने ऐसा देखा कि हनुमान जी को रोक दिया तुमने सात मिनट के लिए हाँ में डाल करके अब उसको समझ में आया वो घबराया बोले कल से ऐसा नहीं करूंगा तो ये जो तरीका है हनुमान जी नाराज नहीं हुए वो ठीक है लेकिन हनुमान जी इससे खुश भी तो नहीं होंगे ना हनुमान जी सोचेंगे इसकी जो मनोदशा है इसकी श्रद्धा कितनी ठीक है मेरे प्रति कितनी निष्ठा है कितना महाराज पक्का है मेरा भक्त तो हमारी जो दशा है पूजा पाठ की कई लोग कहते महाराज पूजा पाठ से कुछ होता नहीं कैसे नहीं होता है? होगा बिल्कुल होगा लेकिन तरीके से करो नियम से करो समय देके करो आ? दो घंटा रोज करके देखो नहीं होगा कैसे नहीं होगा नहीं तो पूज स्वामी जी महाराज तो यहीं रहते मैं भी तीन बार दिल्ली आता हूँ स्वामी जी महाराज तो जब कराते ही हैं यहाँ हाँ बैठ के क्यों झुंझुनवाला जी झुंझुनवाला जी कई बार कहते महाराज कुछ होता होता नहीं है मैंने कहा नहीं होगा आ? होगा हमको भी पहले नहीं होता था चार पांच साल तो हमको भी कुछ हुआ ही नहीं नींद आ जाती थी हाँ ये सच घटना है माला लेके बैठते थे झपकी आती थी नींद आती थी लेकिन पूज रोटी राम बाबा का डर था कि करना है चार बजे उठ के डर से करते थे करते करते फिर उसमें रस आने लग गया गयाते करते करते तो प्राय क्या है अगर और कुछ नहीं हो सकता है इसका नाम है वैधि भक्ति हेले क्या होती है वैधि भक्ति प्रेम लक्षणा बाद भी आती है वैधि भक्ति माने नियम आ, नियम का बंधन होना चाहिए हम लोग वैधि भक्ति भी नहीं कर रहे हैं बैधी माने पक्का नियम पक्का नियम होए होए समय आ, उसके साथ हम काम करे वो भी नहीं कर रहे उसके बाद कहते हैं महाराज कुछ नहीं होता है। कैसे नहीं होगा बड़े बड़े लोगों का जीवन बदल गया बाल्मीकि जी के लिए कहा जाता है ना महाराजों से राम राम नहीं निकलता था बाल्मीकि भाई उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म उल्टा नाम बोले जपे अब कई लोग कहेंगे महाराज अगर मरा मरा कह सकते हैं तो राम राम क्यों नहीं कह सकते ठीक है उनका तर्क भी ठीक है लेकिन जब हिंसा प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है मैंने एक ऐसे कई लोगों को देखा एक बिजनेसमैन को देखा बहुत पैसा था उनके पास लेकिन जब वो महाराज अंतिम सैया पे थे मैंने ऑफिस नहीं जा सकते थे बिजनेस नहीं देख, बच्चे देखते थे मैं उनसे मिलने गया तो बड़े व्याकुल रहते थे मैंने कहा क्यों व्याकुल बोले बच्चे कुछ बताते नहीं कि ऑफिस में क्या हो रहा है बिजनेस में क्या हो रहा है अस्सी साल की अवस्था मैंने कहा अब जो हो रहा है आपको कोई सेवा में कमी तो है नहीं गाड़ी है ड्राइवर है बंगला है सब कुछ है अब भगवान का नाम लो कब तक चिंता करोगे बच्चे क्या कर रहे हैं? उन्होंने ईमानदारी से बताया बोले महाराज भगवान का नाम नहीं निकलता हमको दिमाग में वही घूमता है उस ऑफिस में क्या हो रहा होगा उस ऑफिस में क्या हो रहा होगा बच्चों को बार बार फोन करते बच्चे बताते नहीं तो जो नहीं करता है अभ्यास छोड़ जाता है उससे नहीं होता है और वाल्मीकि जी ने कहा महाराज हाँ ऋषियों ने कहा अगर तुमसे राम राम नहीं निकलता तो मरा मरा जपो और मरा मरा अगर आप जपना शुरू करेंगे तो क्या निकलेगा आ। वो अपने आप सीधा हो जाता है माने जीव अगर कोई उल्टा काम भी करे भगवान के लिए तो भगवान अपने आप सीधा कर देते मरा मरा मरा मरा मरा मरा शुरू करोगे राम राम निकलने लग जाएगा तो अगर वो महापुरुष बन सकते हैं बड़े बड़े डाकू बदल जाते हैं महाराज बड़े बड़े दुष्ट बदल जाते हैं अजामिल बदला कि नहीं बदला अजामिल ने नाम किसके बहाने लिया था बेटे के बहाने बेटे का नाम नारायण था अंतिम समय में नारायण को पुकारा नारायण से मोह था ममता था भगवान को तो बहाना मिल गया आखिरकार मेरा नाम तो ले रहा है किसी बहाने ले रहा है भगवान ने विष्णु दूतों को भेजा जम दूतों को मार के भगा दिया उसने वो दृश्य देखा जब आप नियम से कोई काम करोगे भगवान कोई ना कोई ऐसी घटना कर देंगे कि तुम्हारा जीवन अपने आप बदल जाएगा अजामिल उस समय तुरंत भगवान के धाम को नहीं गया भागवत अगर आप ध्यान से पढ़े सुने जब विष्णु विष्णुदूत जमदूत दोनों को देखा और ये भी देखा विष्णु दूतों ने जमदूतों को मार के भगा दिया तब अजाम विष्णु दूतों को प्रणाम किया कुछ पूछना चाहता था विष्णुदूत वहां से अंतरधान हो गए अजामिल को वैराग्य हो गया अजामिल को लगा जिस वेश्या के कुसंग से आज मैं नरक की यात्रा करने वाला था जमदूत आ ही गए थे लेने के लिए एक मेरे बच्चे का नाम नारायण था संतों की कृपा से और मैंने नारायण का नाम नहीं लिया था ये अजामिल ने स्वीकार किया है मैंने तो अपने बच्चे का नाम लिया था लेकिन प्रभु इतने कृपालु हैं बच्चे के नाम को अपना नाम मान करके विष्णु दूतों को भेज दिया अगर बच्चे के नाम के बहाने मेरे को बचा लिया ठाकुर जी ने तो जब सीधे ठाकुर जी का नाम लूंगा तब कितनी कृपा करेंगे हाँ उस दिन से अजामिल का यू टर्न हो गया अजामिल के जीवन के तीन पक्ष हम लोग अजामिल का केवल एक पक्ष ही जानते हैं बड़ा दुष्ट था बड़ा विषय था विषया का संग करता था बेटे का नाम अनारण रख दिया तो उद्धार हो गया नहीं अजामिल ऐसा व्यक्तित्व है जिसके जीवन एक ही जीवन में तीन पक्ष प्रारंभ में धर्मात्मा है अजामिल के जीवन का वर्णन है प्रारंभ में गायत्री जब करता था अग्निहोत्र करता था संध्या वंदन करता था माता पिता की सेवा करता था बड़ा धर्मनिष्ठ था बोले फिर के कुसंग में कैसे पड़ा बोले धर्मात्मा तो बहुत था लेकिन धर्म का अभिमान बहुत बड़ा हो गया था यह अभिमान व्यक्ति को गिराता है हा? वो जानता था मैं जितना बड़ा धर्मात्मा हूं दुनिया में कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं अजामिल को अभिमान था बड़ा भारी धर्मात्मा था रोज हवन करना रोज गायत्री जब करना रोज माता पिता की सेवा करना जंगल से लकड़ी लाता था संविधा के लिए हवन के लिए स्वयं लेके आता था बड़ा धर्मनिष्ठ था जो जो शास्त्र में लिखा था सब करता था लेकिन दूसरे लोगों को जब देखता था कि ये लोग नहीं करते तो उसको अभिमान था मैं जैसा धर्मात्मा ये सब कुछ नहीं भगवान ने देखा है तो धर्मात्मा बहुत अच्छा अपनाने लायक है लेकिन अभिमान अभिमान इसको तोड़ूंगा उसके बाद अपनाऊंगा और ऐसा वेश्या के वेशसंग में पड़ा कि जितना बड़ा धर्मात्मा था उतना बड़ा अधर्मी हो गया माता पिता की सेवा छूट गई अग्निहोत्र छूट गया गायत्री जब छूट गया ओ बेशा के संग से दस पुत्रों की प्राप्ति हुई अब देखो भगवान ने संत को भेज दिया कृपा करके छोटा बेटा जब सबसे छोटा था एक डेढ़ साल का संत लोग आए भिक्षा के लिए लोगों ने बता दिया पवित्र ब्राह्मण का घर है संत लोग सच्चे होते उन्होंने सोचा सच्चा ही बताया होगा वो कॉलेज के लड़के थे कालेज के लड़के तो उल्टा ही बोलते उल्टे ही चलते उनको पूछा था अच्छे ब्राह्मण का घर बता दो कालेज के लड़कों ने बता दिया ये ब्राह्मण सबसे अच्छा हमारे गांव का यहीं चले जाओ महात्मा लोग चले गए भिक्षाम दे ही बोला संयोग से अजामिल घर में नहीं था वो वेश्या थी जिसको पत्नी बना के रखा था वो समझ गई कि महात्माओं को किसी ने भटका दिया है उसने प्रार्थना की महाराज ये पवित्र ब्राह्मण का घर नहीं है ये पतित ब्राह्मण का घर है आप यहाँ की भिक्षा मत लीजिए नहीं तो आपकी साधना में बाधा पड़ेगी महात्मा लोग समझ गए छोटा बच्चा वहां पे खेल रहा था बोले इसका नाम करण हो गया बोले नहीं बोले इसका नाम नारायण रख देना ये कृपा का प्रारंभ इसलिए लिखा है साधु का संग थोड़ी देर के लिए भी हो जाए तो जीवन के कल्याण का सूत्र मिल जाता एक घड़ी आधी घड़ी आधी में याद तुलसी संगति साधु की हरे कोटी भगवान ने कृपा के रूप में एक संत को भेज दिया अब महाराज नारायण से बड़ा प्रेम अजामिल का और ये शास्त्र में लिखा है दस बच्चे थे अजामिल के शास्त्र में लिखा है कि माता पिता का सबसे ज्यादा प्रेम या तो सबसे बड़े बच्चे से होता है या सबसे छोटे बच्चे से होता है बीच वाले थोड़ा घाटे में रहते बीच वालों का थोड़ा नुकसान होता है लेकिन अब आजकल वो समस्या नहीं रही क्योंकि बीच वाला होता ही नहीं अब तो दो ही होते हैं या एक ही होता है हाँ तो बीच वाला कोई होता ही नहीं तो चलो वो समस्या तो हल हो गई छोटे बच्चे का नाम नारायण रख दिया महात्माओं ने इससे भी क्या शिक्षा मिलती है देखो अगर बच्चे के बहाने नारायण का जप करने से नारायण ने विष्णु दूत भेज दिए तो हम सीधे भगवान का नाम जप करेंगे तो कैसे कल्याण नहीं होगा विष्णु दूत भेजा दूतों ने जम दूतों को मार के भगाया अजामिल को लगा अरे बच्चे के बहाने मैंने भगवान को पुकारा तो भगवान ने मेरे को बचा लिया जब मैं सीधे भगवान को पुकारूंगा तब कितनी कृपा करेंगे अजामिल उसी दिन घर को छोड़ देता है वेश्या को छोड़ देता है वो हरिद्वार चला जाता है गंगा जी के बीच में जो सप्त सरोवर स्थान है वहां साधना करता है अजामिल के जीवन के तीन पक्ष हैं प्रारंभ में धर्मात्मा था मध्य में दुरात्मा था और अंतिम जीवन में महात्मा था हा? महात्मा हो गया Oh, साधु जीवन व्यतीत करता था गंगा जी के किनारे भिक्षा मांग के खाता था भगवान की साधना करता था भजन करता था और जब उसका प्रारंभ पूरा हुआ अब अजामिल को लेने के लिए भगवान का विमान आया भगवान के पार्षद आए और फिर अजामिल भगवान के धाम को चला जाता है अभिप्राय अगर हम नकल भी करेंगे हा? हमारा मन नहीं लगता कोई बात नहीं लेकिन नियम से दो घंटा बैठो नियम से मन अपने आप लगेगा और नहीं भी लगेगा तो चिंता मत करना अजामिल कोई मन से भगवान को नहीं पुकारा था अजामिल तो बच्चे को पुकारा था मन लगे कि नहीं लगे इसके चिंता मत करना लेकिन मैं कहता हूं मन लगेगा अगर आप चार पांच नियमों का पालन करेंगे तो मन लगेगा मन में रस आएगा और अगर नहीं भी आएगा तो भगवान उस नकल को भी असल मान लेंगे जैसे आजामिल की नकल को असल माना ऐसे हमारे आपकी नकल को भी असल मान लेंगे और असल मान करके हमारा आपका उद्धार कर देंगे हिशलिए अगर वो भी नहीं होता तो क्या करना है प्रारंभिक पूजा लेकिन कितना समय देना दोगे ना नहीं बोल <laughs> हाँ अरे भाई बाईस घंटा बाई भगवान आपको छूट दे रहे हैं आप दस घंटा बारह घंटा जॉब करो सर्विस करो बच्चों को देखो सो खाओ पियो जो करना है करो अगर चौबीस घंटे में दो घंटा भी भगवान को नहीं दे सकते तो कैसे दावा कर सकते हैं कि कुछ नहीं होता बाईस घंटा माया के काम में लगाओ दो घंटा मायापति के काम में लगाओ मायापति तुमको माया से मुक्त कर देगा भागवत का दावा है संतों का दावा है तो दो घंटा देना चाहिए कि नहीं हाँ ना तो बोलो देना चाहिए और तो दोगो की नहीं देंगे उन्हें झूठ नहीं बोलना आश्रम में। <laughs> अगर दो घंटा रोज देना है तो ही बोलना इस प्रकार से साधना का सबसे सरल उपाय बताया नव योगेश्वरों ने अब आगे एक प्रश्न कल और सुनाएंगे उसका जवाब भी सुनाएंगे आज का समय पूरा हुआ आज इतना ही ली वरामचंद्र भगवान की जय जय श्रीराधे